देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श व्यास जी कहते हैं विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा राजन आप मेरी कुछ बात सुनने की कृपा करें मैं प्रमाणयुक्त धार्मिक बात कहता हूं जो रस और नीति से भी संयुक्त है यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है मानद उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है महाबाहो बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुवती स्त्री आने का साहस किया है यह कैसी भी चित्र बात है मन को मुक्त करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है त्रिलोकी में किसी ने भी अट्ठारह भुजा वाली स्त्री न कभी सुना और न देखा ही है इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है राजन जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों को भी उसने धारण कर रखा है मेरी समझ से ये सारी बातें काल की करतूत है अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली है मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है इससे मुझे जान पड़ता है अब यमराज का डेरा जहां जम गया है रात बीत चुकी थी उषा काल हो गया था उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं इससे मैं जानता हूं कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा है जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है राजन यह स्त्री न मानुषी है न गांधर्वी और न आशुरी ही इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है इस अवसर पर मन में कायरता अवांछनीय है जो कुछ भी हो युद्ध करना ही समुचित है जो होना है वह तो होकर ही रहेगा प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं अतएव मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचारपूर्वक धैर्य धारण करके इस स्थिर बना रहे राजन मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमित शासन चलता है त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके